आज पंद्रह फरवरी 2017 बुधवार का दिवस है और आज हम गुरुवार के स्थान पर बुधवार को अपना कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं आप सबका हरिहर हरिहिकाश्रम में स्वागत है हम लोग पिछले दो हफ्ते से ईशावासी उपनिषद की चर्चा कर रहे हैं ईशावासी उपनिषद प्रथम उपनिषद है जिसको ईसोपनिषद भी कहते हैं इसके प्रथम श्लोक के प्रथम अक्षर पर आधारित इस उपनिषद का नाम है। इस आवासियों की संक्षेप में हम कहें तो जब भी हम उपनिषद का अध्ययन आरंभ करते हैं तो एक वैदिक प्रार्थना है हम सब लोग उस प्रार्थना से होके गुजरते हैं तदंतर एक शांति पाठ करते हैं और उसके बाद उपनिषदिक अध्ययन आरंभ होता है तो पहले संक्षेप में उस बात को फिर से ले लें एक बार हम कहते हैं कि ओम सहना बबतु ओम सहना, ववतु। सहना करवा। दादा इधर तु इधर। सहना वबतु सहनौ भुनव तु सहवीरम करवा वह तेजस्विना वदित वस्तु माँ विद्वेशावा है यह हम यहाँ पर आश्रम में कार्यक्रम के, के बाद ये प्रार्थना हमेशा पढ़ते हैं और ये प्रार्थना वहाँ से निकली है जब आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम के आरंभ में जब ऋषि और शिष्य उपनिषदों का अध्ययन आरंभ करते थे उस समय इस प्रार्थना को पढ़ा जाता था इस प्रार्थना में ऋषि कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जिस खोज में तुम यहाँ आए हो उसी खोज के लिए मैं भी अपना जीवन समर्पित करता हूँ तो हम साथ मिलके के ये खोज करते हैं सहना हम साथ मिलके उसको खोजें सहनों भुनकतु हम साथ में अपने सुख दुख बाँटें हम जो कुछ भी आश्रम में तुम रहोगे हम साथ में मिलकर परमेश्वर का परमेश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें और साथ में मिलकर हम यहाँ पर हमारे सब सुख दुखों को बांटें और सहवीर करवावे हैं और जब ये पुरुषार्थ का काम है परमेश्वर को प्राप्त करना या अपना आत्मबोध को प्राप्त करना ये पुरुषार्थ का कार्य है तो इस पुरुषार्थ को आव हम मिलकर करें तेजस्ना वधित मस्त हम सबकी ऋषि कहता है कि तो हम सब सबकी यानी शिष्यों की भी और ऋषि के स्वयं की भी की तेजस्विना वधित मस्त हमारी बुद्धि तेजस्वी हो आप शिष्य लोगों की भी और गुरु कहता है कि मेरे स्वयं की भी बुद्धि तेजस्वी हो और मां विद्वेशा वह है हम आपस में कभी एक दूसरे से विद्वेष न करें यानी हम सब मिलकर एक यूनिटी के द्वारा एक कॉपरेशन के द्वारा एकता के द्वारा हम ये प्रयास करें क्योंकि एकता में ही कॉपरेशन में ही वो संभावना छिपी अकेला न गुरु कुछ कर सकता है क्योंकि गुरु की सार्थकता शिष्यों से है अगर एक भी शिष्य नहीं हो तो गुरु का गुरुत्व तो निरर्थक जाएगा और शिष्य अगर गुरु ना हो तो उसे ज्ञान प्राप्त करने में कठिनाई होगी इस तरह से गुरु और शिष्य एक दूसरे के पूरक थे जैसे भगवान और भक्त एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि भगवान की अर्थमत्ता तभी है जब भक्त हो तो ये प्रार्थना हम सब भी करते हैं कि हम सब मिलके मिलकर उपनिषद की अनुसंधान करें हम सबकी बुद्धि इतनी तेजस्वी हो कि हम उस मर्म को समझ सकें और हम आपस में कभी विद्वेश न करें हम आपस में प्रेम बनाए रखें और ये तेजस्वी बुद्धि होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम संसार की ज्ञान को जो इंद्रियों से लेते हैं उसे समझना आसान है क्योंकि बहुत सारी बातें हमको एक समझाओ तो चार और समझ में आती दो और दो तो चार होता है दो और चार छ होता है और दो और छः कितना होगा ये हमको यूँ भी समझ में आ जाएगा उन्हीं भी पढ़ाओगे तो अगली बात उस बात को हम समझ लेते हैं क्योंकि ये क्रमबद्ध ज्ञान है जो बाहर से आता है जो एक क्रम के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा ये सीरीज होती है जिसे हम ज्ञान को आगे स्वयं बढ़ा लेते हैं जब इनिशिएशन मिल जाता है आरंभ मिल जाता है तो हम उस ज्ञान को आगे बढ़ा लेते हैं जैसे किसी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर को डॉक्टरी पढ़ाई जाएगी लेकिन अनुभव नहीं पढ़ाया जाएगा अनुभव खुद ले लेगा ले ये उसकी खुद की बुद्धि चातुर्य से होगा लेकिन यहाँ पर एक अलग समस्या है ये अक्रम ज्ञान की, की, की बात है क्रमब्ध ज्ञान की बात नहीं है ये अंतर ज्ञान की बात है जहाँ पर कि तेजस्वी ना जरूरी है क्योंकि हम किसी पर भी उंगली उठा सकते हैं पर इसी उंगली पर ये उंगली कैसे उंगली उठाएगी किसी को भी समझना है तो हम बता सकते हैं इसको समझना है इसको वहाँ से समझना है लेकिन इसी उंगली को समझना है तो इसी उंगली को इसी उंगली से इंगित करना कठिन है इसलिए यहां पर बुद्धि चातुर्य की जरूरत है यहाँ समझने वाले को समझना है जो समझने वाला है उसी को समझना है जो जानने वाला है उसी को जानना है हमारे भीतर एक फैक्टर है जो जानने वाला है उसी को जानना है तो इस प्रार्थना के बाद हम आगे एक शांति पाठ करते हैं कि ओम पूर्ण मदह पूर्णात् पूर्ण वह भी पूर्ण है पूर्ण मदह पूर्ण मद पूर्ण है यहां वह से वो बताता है वह जिसका हम अनुसंधान करने जा रहे हैं जिसको हम अब आगे जानना चाहते हैं जो हमारा विषय वस्तु जिस चीज के लिए हम यहां पर प्रयास करेंगे जानने का वो पूर्ण है यहां पूर्ण सामान्य पूर्ण साला अलग जैसे हमने पिछली बार भी बात करी थी एक लड्डू भी पूर्ण है एक सूर्य का बिंब भी पूर्ण है और एक चंद्र का बिंब भी पूर्ण है लेकिन उस पूर्णता में क्षय आ सकता है उसकी पूर्णता कमजोर पड़ सकती है समय और अंतरिक्ष के साथ जो बदल सकती है उसे हम पूर्ण नहीं कहते हैं हम निरपेक्ष पूर्ण की बात कर रहे हैं जिसकी पूर्णता में कभी अपूर्णता का प्रवेश हो ही नहीं सकता जैसे एक सांसारिक उदाहरण सिर्फ समुद्र का है जहां हम जल निकाल लें तो भी उत्तर रहता जल मिला दे तो भी उत्तर रहता ये फिर भी वो पूर्ण सत्य नहीं है पूर्ण सत्य तो एक ही है वो एप्सोलिट ट्रुथ जिसको बोलते हैं अंतिम सत्य बोलते हैं जिसको हम परशिव बोल सकते हैं कृष्ण बोल सकते हैं चैतन्य बोल सकते हैं उसके कई नाम हो सकते हैं हमारी रूचि के अनुसार हम उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं लेकिन उसमें पूर्णता वो कभी भी अपूर्णता में नहीं बदलती और पूर्णता इतनी है उसने अपने आप से इस विषय को प्रकट किया पूर्ण है। वो विश्व भी अपने आप में पूर्ण है और जो बच रहा है हम कहते विश्व निकल गया इसके बाद भगवान अधूरे हो गए क्या वो भी फिर भी पूर्ण है क्योंकि वो एब्सोल्युटली कंप्लीट है उनमें कोई अधूरापन नहीं है कोई डिफेक्ट नहीं है डेफिसिट नहीं है कोई कमी नहीं है इसलिए वो एब्सोल्यूटली कम्प्लीट है पूर्ण है निरपेक्ष रूप से पूर्ण है तो निरपेक्ष पूर्णता में ये चार चीजें नहीं होती इसलिए बारे में देखा था एक उत्पाद उसका जन्म नहीं होता कभी चार चीजें ये बताती हैं कि ये क्रिएशन है जो क्रिएटर नहीं है उत्पाद का मतलब होता है जिसका जन्म होता है दूसरा विकार है ना जिसमें परिवर्तन आता है विकार आता है आप्य का मतलब होता है जिसको या तो पाया जा सकता है आप्य शब्द के संस्कृत में दो मीनिंग है किसी चीज को पाना उसको बोलता है आपके यानी पाई जा सकने वाली वस्तु और दूसरा उसका मतलब होता है पोषित की जा जा सकने वाली वस्तु यानी जिसका जिसको भोजन देके हम पुष्ट कर सकें या जिसको किसी और विधि से पुष्ट कर सकें तो ऐसे पुष्ट की जा सके तो उसको पुष्ट नहीं किया जा सकता है कि वो अपने आप में परम पुष्ट है और संस्कार यानी उसका शोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एप्सोलेटरी शुद्ध है परम शुद्ध है उसकी शुद्धता निरपेक्ष शुद्धता उसमें हम कोई शुद्धता में और इजाफा नहीं कर सकते कि हम इसको और शुद्ध कर लेते हैं जो पूर्ण शुद्ध है और पूर्ण है उसको हम और शुद्ध नहीं कर सकते और संस्कार का मतलब होता है कि उसको अपने अनुकूल बनाना जैसे बच्चे को संस्कार देना या परिवार के संस्कार तो वो क्या होता है समाज के अनुकूल बनाने को भी संस्कार बोलते हैं कि एक बच्चे को समाज के अनुकूल बनाओ वो कहीं समाज से प्रतिकूल व्यवहार नहीं करने लगे बड़ा हो तो अनुकूल बनाने का नाम भी संस्कार है तो यहाँ पे ये चारों चीज़ें संभव नहीं है आत्मा में या उस परम सत्य में या उस चैतन्य में, में ये परम सत्य के ये चार गुण कभी हो नहीं सकते अगर उनमें चारों में से एक भी चीज़ है जैसे सूर्य में ग्रहण लगता है चंद्रमा की विभिन्न कलाएँ लड्डू को तुम आधा तोड़ सकते हो उसके बाद बच रहता है वो पूर्ण नहीं रहता है वो आधा लड्डू हो जाता है इसलिए संसार में जितनी भी चीजों को आप पूर्ण कहो वो सत्य में या पारमार्थिक रूप से वो अपूर्ण है उसमें पूर्णता अधूरी है इसलिए यहाँ पर पूर्ण पूर्णता की बात हम करें या एप्सोल्यूट कम्प्लीटनेस की बात करें तो वो मात्र उसमें है जिसकी हम यहाँ पर अभी अनुसंधान करने जा रहे हैं अब उसके बाद में हमारा उपनिषद का मूल अध्ययन शुरू होता है कि ओम ईशा वास्म इदम सर्वम यह जो संसार है इदम सर्वम का मतलब होता है यूनिवर्स यह जो कुछ भी है पूरा ब्रह्मांड जो कुछ भी है ईशा वाच्यम या परमेश्वर का निवास स्थान है एक मतलब वास्म का मतलब होता है परमेश्वर के द्वारा ये इन्फिल्ट्रेटेड है परमेश्वर के द्वारा आच्छादित है जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं कण में भगवान तो ये हर जो कुछ दिखाई देता है इस ब्रह्मांड में वो ईश्वर के द्वारा आच्छादित है दूसरा इसका और गुण मीनिंग है कि ये जो कुछ है उसमें एक ही कॉमन फैक्टर है या एक ही सामान्य चीज है वो है ईश्वर यानी एक पत्थर में भी उतना ही ईश्वर है जितना एक संत में है और जितना एक कचरे में है या जितना एक कुएं में है या जितना पानी में है या जितना किसी बात में है सब में ईश्वरता बराबर है वो भिन्न भिन्न क्योंकि उसमें सब में एक कॉमन फैक्टर है हम जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो कॉमन फैक्टर निकालते हैं कि सब अंदर जो चीज़ कॉमन है ऐसे ही इसमें सब में एक कॉमन फैक्टर यानी एक सामान्य चीज जो सब में है अब पत्थर में कहेंगे पानी नहीं है पानी में बोलेंगे पत्थर नहीं है अग्नि में बोलेंगे जड़ता है ठोस नहीं है जल में बोलेंगे इसमें ठोस पना नहीं है यानी कुछ न कुछ कमी हर चीज़ में है लेकिन ऐसा क्या है जो सब में है कॉमन है पानी में भी है जल में भी है अग्नि में भी है वायु में भी है अंतरिक्ष में भी है क्या है और वो कॉमन फैक्टर है वही जिसको हम यहाँ पर पूर्ण के रूप में बोले जो कम्प्लीट है जो पूर्ण है वो कॉमन फैक्टर है इसलिए कह रहे हैं कि ईसावास्यम इदम सर्वम यह जो सब कुछ है वो इसमें एक ईश्वर है वो सब में कॉमन है सब में एक जैसा समाय हुआ है ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें तो ईश्वर है पर इसमें नहीं है मंदिर में तो ईश्वर है मस्जिद में नहीं है अरे इसमें तो ईश्वर है इसमें नहीं है इस तरह से अगर हमारे मन में भेद आता है तो उस ऋषि कहते हैं उस भेद को त्याग दो ईसा वास्तव इदम सर्वम यगत्याम जगत जगत्याम का मतलब होता है इस ब्रह्मांड में और जगत का मतलब होता है जो ये संसार दिखाई देता है इसके जो दो रूप है एक जड़ और चेतन ट और इनकॉन्शियंट दोनों संसारों में वो बराबर से वो बराबर से आच्छादित जो शिव या चेतन है उस जड़ और चेतन संसार में बराबर से आच्छादित है तो ईसा वास्तव में दम सर्वम यथ किंच जगत्याम जगत जड़ और चेतन दोनों संसारों में वो बराबर से आच्छादित है हम कहते हैं कि फिर हम में तो वो चेतना है हम बोल सकते हैं सुन सकते हैं समझ सकते हैं विश्लेषण कर सकते हैं कुछ मात्रा में गाय में कुत्ते में उल्लू में सब में है सब जीव जंतुओं में कुछ मात्रा में चेतना है पत्थर में तो चैतन्य नहीं है फिर उसमें हम कैसे कहते हैं कि भगवान है और कोई फर्क नहीं मुझ मुझमें उसमें फर्क यह है कि मुझमें या आप में उस चैतन्य ने प्राण का रूप धरा हुआ है और उसमें जो एक पत्थर है या जो ये दरी है या ये मकान है या ये जमीन है इसमें प्राण के रूप में उसने अपने आप को नहीं बदला इसलिए जड़ और चेतन संसार में एक ही फर्क है कि इसमें प्राण के रूप में उसने अपने आप को बदला है और जड़ संसार में उसने अपने आप को प्राण के रूप में नहीं बदला है इसलिए दो तरह के संसार हो गए जड़ संसार हो चेतन संसार लेकिन दोनों में ईश्वरता बराबर से डिनीटी बराबर से दोनों में ईश्वरता में कोई फर्क नहीं है यही बात ईसावास्य उपनिषद घोषित करती है ईसा वास्तव एकदम सर्वम यज किंच जगत त्याम जगत जो जगत में जो जड़ चेतन जो कुछ दिखाई देता है वो परमेश्वर ही है तेन त्यक्तिन भुंज ये जो सेंटेंस है ये विश्वधरोहर है जो कहते हैं कि तेन त्यक्तें भुंज उसको भोगने के लिए मनाई नहीं है भुंजिता का मतलब होता है भोगो उपभोग करो उसको इस संसार को जिसमें तुम हो उसका आनंद से उपभोग करो तेना त्यागते हैं भुंजिता लेकिन हृदय में उसके प्रति त्याग की भावना जरूरी है क्यों? कि जब आप मोह की भावना से संसार को भोगोगे, तो ये मोह आपको बांधता जाएगा क्यों बांधता जाएगा क्योंकि जब उम्र बढ़ेगी उस भोगों का उपयोग नहीं कर पाओगे तब मन में क्रोध जागेगा वासना जागेगी अधूरेपन की इच्छा होगी अधूरी वासनाएं रह जाएंगी और मरने के समय वो अधूरी वासनाएं आपको पुनर्जन्म की ओर धकेल देंगी इस संसार में फिर खींच के ले आएंगी अधूरी वासनाएं वो धागा है जो पतंग को वापस खींच लाता है वो पतंग मुक्त नहीं हो पाती वो धागा आपको फिर से खींच लाता है तो अधूरी वासना है कब होगी जब हम किसी भी संसार में भोगने के लिए हमको जो मिला है हमारे प्रारब्ध कर्मों से उसको मोह पूर्वक भोगते हैं कि जैसे मेरा मकान तो मेरे को इतना मोह है कि नहीं इसको तो खूब सजाऊंगा इसको किसी को हाथ नहीं लगा दूंगा यहाँ कोई दूसरा नहीं आएगा मैं ही रहूँगा आपको जितनी भी अपने धन अपने बिलोंगिंग्स या अपने शरीर या अपनी बुद्धि इनसे जितना मोह होगा वो उतने ही आप दुखी रहोगे क्योंकि दुख के बीच बोरेगा क्योंकि जब भी आपका मोह है तो ये तो परिवर्तनशील संसार इसमें आपका जन्म हुआ है आपके मकान का जन्म हुआ है इसमें विकार आएगा ये पुष्ट होंगे और संस्कारित भी होंगे लेकिन अंत में नष्ट हो जाएंगे तो फिर आपका जब मोह बना रहेगा और चूँकि ये आपके मोह को कभी भी शांत नहीं कर सकते क्योंकि जितना ये शांत करेंगे मोह उतना बढ़ जाएगा ये दुष्पुर वासना है जब भी हम अपनी बुद्धि से मोह कर लेते हैं शरीर से मोह कर लेते हैं मकान से को लेते हैं अपने रिश्तेदारों से मोह कर लेते हैं ये मोह हमेशा ही अधूरा रह जाता है इनवेरिएबली बिना किसी अपवाद के हर मोह अधूरा रह जाता है कोई मोह अपनी पूर्णता तक नहीं पहुंच पाता ये तय है शुद्धतम तय है क्योंकि कोई भी मोह आप उससे जो विकार्य है उससे करेंगे तो विकृति आना ही है क्षय होना ही है और मृत्यु आना ही है चाहे पेड़ हो उसकी मृत्यु आना है और इस ब्रह्मांड की भी मृत्यु आना है तो संसार में किसी भी चीज़ का आपने मोह किया तो वो अधूरी रहना है इनवेरिएबल है पक्का है तय है तो फिर जब आप इसको त्याग पूर्वक भोगोगे यानी आनंद जब तक मिल रहा है तो आनंद है और नींह है तो भी आनंद है वही त्यागपूर्ण भोग है जैसे आप घर है पत्नी है बच्चे हैं धन है मकान है इन सबको जो आपको आपके प्रारब्ध के अनुकूल मिला है आपको वो मिला है जो आपने पूर्वजन में संस्कार किए हैं, उसके आपको मिला, है।, मकान मिला, है, मिला है, मिली है तो इसको आप भोगी भोगने के लिए उपनिषद बनाने करती लेकिन उसमें मोह पैदा होने से रोकती कि उसको त्यागपूर्व भोज तेन भुंज था उसमें त्याग की भावना होना चाहिए और त्याग की भावना कब होगी जब भोगते समय आप जागरूक रहोगे अवेयरनेस आपकी सुप्रीम अवेयरनेस होगी भोग और अवेयरनेस दोनों उल्टे हैं बड़ा कठिन होता है भोगने में आदमी बेहोश हो जाता है जब सब मिलते हैं तो उसमें हम संवेदनाएँ भूल जाते हैं जागरूकता खत्म हो जाती है और उस भोग में लिप्त हो जाते हैं इस लिप्तता की वजह से ही मोह बनता है और वही मोह आपको अधूरेपन की भावना के साथ में इस जन्म में फिर से पुनर्जन्म के बीज बो देता है उससे बचना हो तो तेन तक ते, तेन भूंजेता और माँ गृद कश्य विनम किसी और के उपलब्धियों धन बिलोंगिंग्स उस पर कभी निगाह मत करो आप जैसे ही तुलना करते हो अरे उसके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है अरे उसका मकान इतना बड़ा है अरे उसके बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं अरे देखो उनके बच्चों को कितनी बढ़िया पैकेज मिली और हमारे बच्चों को देखो स्कूल ही नहीं ठीक से जा रहे हैं हम तुलना कर कर करके दुखी होते हैं संसार में हमको जो मिला है हमारे कर्मों के अनुकूल जो मिला है वो सब कुछ पूर्ण है और जो दूसरे को मिला है वो भी पूर्ण है लेकिन हम अपने आप को अपूर्णता के बीज कब बोने लगते हैं जब हम दूसरों से तुलना करते हैं दूसरे के धन को देखते हैं तो मां का मतलब होता है नहीं गिद्ध का मतलब होता है घूरना देखना जैसे गिद्ध ऊपर से घूरता है और देखता है अपने शिकार को इस तरीके से जब हम दूसरे की निगाह यानी कुटिल दृष्टि से दूसरे के धन को देखते हैं मां गृदिक अस्त धन किसी और के धन धन से मतलब बहुत कुछ है बच्चे भी धन है पत्नी भी धन है मकान भी धन है कार भी धन है बुद्धि भी धन है उसकी लोग में इज्जत भी धन है वो जहां पर कितना प्रसिद्ध है लोग उसके पास कितने घूमते हैं बैठते हैं उसके कितने चरण स्पर्श करते हैं वो भी उसका धन है तो दूसरे के धन पर जब हम निगाह करते हैं, तो हम ईर्षा क्रोध प्रतिस्पर्धा से भर जाते हैं। और यही ईर्षा क्रोध प्रतिस्पर्धा जीवन में पुनः अधूरी वासनाएं पैदा कर देती इतना बढ़िया है पहला श्लोक है कि एक श्लोक में ही पूर्ण आध्यात्म बता दिया महात्मा गांधी कहते थे संसार का सारा साहित्य नष्ट हो जाए सारा गाइडिंग लिटरेचर जितना जितने भी संसार के जितने भी हैं ग्रंथ सब नष्ट हो जाए सिर्फ ये दो लाइनें अगर बच जाए तो मानव चेतना पुनर्स्थापित हो सकती आज जहाँ तक है वो पुनर्स्थापित हो क्योंकि ये दो लाइने अपने आप में पर्याप्त हैं पूर्ण दर्शन है पूरी फिलोसॉफी है दो लाइनों में अपने आप में पूर्ण दर्शन है कि जो कुछ है ईश्वर है यूनिट है ब्रह्मांड में जो कुछ भी है एक यूनिट है एक इकाई है इस इकाई में जैसे कार के अंदर हम हैं पहिया गंदा है तो ठीक है निकाल के कार चला के देख लो पहिया गंदा है तो हम कहने कार में सीट बहुत सुंदर है तो ठीक है ना चार छी की जगह दस सीटें रख दो अंदर कुछ भी चीज अपनी जगह पर तो ना तो ज्यादा है न कम है संसार में संत भी उतने ही जरूरी हैं जितने कि चोर उचक्के गुंडे बदमाश क्यों क्योंकि हर व्यक्ति के कर्मों के अनुकूल संसार में उन्होंने जन्म लिया अगर संसार में सभी संत होंगे तो कोई चोर उचक्के होंगे भी नहीं लेकिन क्यों हैं वो क्योंकि हमने उनका क्रिएशन किया हमने उनको जन्म दिया हमने ऐसे कर्म किए जिसके बीजों के द्वारा डाकू को जन्म हुआ चोर का जन्म हुआ हमारे घर में आने वाला आता का जन्म हुआ अब हम कहते हैं कि सब में भगवान है तो फिर चोर में कहाँ से भगवान आ गया हमारे घर चोरी करने आ गए कैसे भगवान सच में भगवान को मजबूरन वो रूप रखना पड़ा आपके घर आने के लिए चोर बनना पड़ा क्यों क्योंकि आपने चोर होने के बीच बोए थे कि भाई मेरे घर चोरी होना चाहिए ऐसा कर्म किए थे इसलिए वो चोर वर के आपके घर में आ गए हे तो भगवान ही वो डाकू बने तो भी भगवान ही क्योंकि इसके सिवा कुछ है ही नहीं वो तो कहते हैं ब्रह्मांड में सिवा ईश्वर के कुछ भी नहीं है तो ईसा वासम एकदम सर्वम यह तो किंच जगत्याम जगत इस जगत में जो कुछ है वो ईश्वर है उसके सिवा कुछ भी नहीं है ये ईश्वर के द्वारा निर्मित है अब ईश्वर का और संसार का रिश्ता क्या है जो संसार है उसका और ईश्वर का क्या रिश्ता है संसार का और ईश्वर का रिश्ता समुद्र का और लहर का रिश्ता है लहर का कोई अस्तित्व बिना समुद्र के है क्या क्या हम एक लहर को कहते हैं चलो समुद्र से बाहर ले जाते हैं क्या आप ले जा सकते हो क्या समुद्र के बिगैर लहर अपने अस्तित्व में रह सकती है समुद्र रह सकता है बिना लहर के लेकिन लहर कभी भी बिना समुद्र के नहीं रह सकती समुद्र में लहर उठना एक क्रिएशन है एक रचना है उठती है और उसी समुद्र में वापस चली जाती उसके बाद में उसका आप नाम रख दो कि उठी हुई लहर का नाम रामलाल है लेकिन वो जब वापस चली जाएगी उसको ढूंढ लो कहीं नहीं मिलेगी वो आपको क्योंकि वो पूर्ण रूप से अपने स्रोत में समा गई अपने ओरिजिन में वापस समा गई इसी तरह से ब्रह्मांड जो है वो एक लहर है परमेश्वर की चेतना का एक लहर है वो इस लहर के रूप में बाहर निकला है और इसी में वापस समा जाएगा ये एक सिंपल ऑसिलेटरी मूवमेंट यानी एक सामान्य आवर्त गति है जिससे वो बाहर फैलता है और फिर वापस अंदर समा जाता है बाहर फैलता है वापस अंदर समा जाता है जब आप बाहर फैलता है तो शुरू में इसकी गति ट्रिमेंडस होती है भयंकर गति से बाहर फैलता है और दूर पोचते पोछते उसकी गति कम हो जाती है हमने घड़ी का पेंडुलम पुराने जमाने में देखा होगा केंद्र से जब जाता है तो बड़ी तेजी से निकलता है और परिधि पर जाते जाते जाते जाते उसकी गति कम हो जाती है और गति शून्य हो जाती है और गति की फिर दिशा पलटती है और वो दिशा पलट के वापस आता है केंद्र की तरफ और जब केंद्र की तरफ आते आते आते आते उसकी गति तेज़ इतनी तेज़ हो जाती है कि उसको केंद्र को वो तेज़ी से पार कर जाता है और दूसरी दिशा में चल जाता है यही स्थिति इस ब्रह्मांड की है और तेज़ी से जो विस्फोट हुआ था बिग बैंग वो बहुत भयंकर विस्फोट हुआ था और इतना तेज कि एक क्षण के अरबे हिस्से में ही वो ब्रह्मांड का रूप ले लिया उसने और वो तेज़ी से फैलते फैलते फैलते और ये आज भी जो टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है वैज्ञानिकों की जो अंतरिक्ष खगोलिक शास्त्री हैं वो कहते हैं कि आज भी फैलता जा रहा है लेकिन फैलने की गति कम हो रही है जब वो गति शून्य हो जाएगी उसके बाद सिकुड़ना शुरू हो जाएगा ब्रह्मांड और सिकुड़ते सिकुड़ते वापस एक बिंदु में समझ जाएगा और उसके बाद में पुनर्विस्फोट होगा जिसको हम बिग बैंग बोलेंगे यहाँ पर उपनिषद उसको बोलता है हिरण्य सबसे पहला आया जिससे ये समस्त ब्रह्मांड का जन्म हुआ तो हम उस बात को समय पर देखेंगे तो उसको आप त्याग पूर्वक भोगें और इस संसार में किसी और से अपनी तुलना न करें तुलना करना बहुत बड़ा पाप है दिव्य पाप है क्योंकि इसमें जब भी हम तुलना करते हैं किसी से हृदय असंतोष से भरी जाएगा अब अगला अब पहली बात किसके लिए है सत्वगुणी साधक के लिए जो पहला श्लोक था सत्वगुणी साधक के लिए क्योंकि जिसके हृदय में पूर्ण शांति है लालुच नहीं है और पाने की कोई कामना नहीं है उसके हृदय में एक ही कामना है कि इस जीवन को सार्थक बनाना और सीधे सच्चे तरीके से सार्थक बनाना और इसमें परमार्थ प्राप्त करना है मुझे अर्थ तो बहुत सारे मिल जाएंगे धन कमाऊँगा और धन कमाऊँगा और धन से फिर और धन कमाऊँगा लेकिन वो धन छूट जाएगा उसमें विकार आ जाएगा मृत्यु के साथ मेरे साथ में नहीं जाएगा लेकिन परमार्थ वो है जो धन कभी ना छूटे वो एप्सॉलिट प्रॉपर्टी है निरपेक्ष धन है वो और वो धन कौन सा है आत्मबोध का धन है। वो निरपेक्ष प्रॉपर्टी मुझे प्राप्त हो सके उसके लिए जो साधक प्रयास करता है वो सत्वगुणी साधक है लेकिन कई लोगों की इसमें योग्यता नहीं है हम ये बात कहें मतलब कहीं नहीं साहब हम तो सबसे कॉमन बिहेवियर नहीं कर सकते सब लोगों में सम दृष्टि नहीं रख सकते बिहेवियर करने का तो वो भी नहीं कहते जैसे पत्नी से पत्नी की तरह व्यवहार करो बहन से बहन की तरह व्यवहार करो बच्चों से बच्चों की तरह व्यवहार करो पड़ोसी से पड़ोसी की तरह व्यवहार करो दुश्मन से दुश्मन की तरफ व्यवहार करो जैसे कि गीता में कहा कि लड़ो तुम उनसे चाहे कोई भी हो सामने लेकिन आपके भीतर जो आपकी दृष्टि है विजन है वो क्रोध की नहीं हो मोह की ना हो किसी को अनावश्यक रूप से परेशान करने की ना हो वो विजन हमारी यूनिवर्सल हो तो फिर हम क्या हो जाए कि एक दिव्य प्रेम के वाहक बन जाते हैं मैसेजर ऑफ डिवाइन लव दिव्य प्रेम के वाहक बन जाते हैं जब इस संसार को हम उस दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से परमेश्वर इस संसार को देखते हैं संसार जिस दृष्टि से परमेश्वर कैसे देखेगा जैसे आप आपके हाथ और पाँव को देखते हो जैसे आप आपके चश्मे को देखते हो जैसे आप आपके मुंह गर्दन को पेट को देखते हो जैसे आप अपने मन बुद्धि अहंकार को देखते हो उसी तरह से परमेश्वर इस ब्रह्मांड को देखता है आपको जैसे अपने हाथ से बड़ा प्रया है उसी तरह से इस ब्रह्मांड को परमेश्वर देखता है हम कहेंगे कि फिर क्या हम किसी के ऊपर उपकार करें तो क्या होगा वो बंधन का कारण बन जाएगा आप उपकार करो किसी पर किसी को आपने कुछ दिया हृदय में चैरिटी की भावना है दान देने की भावना है कि मैंने इसको दान दिया तो यह आपको एक धागा बन जाएगा जो संसार में वापस खींच के लाएगा क्यों क्योंकि आप दाता बन गए और वो याचक बन गया तो दोनों में आपने भेद किया मैं दाता हूं मैं याचक हूं फिर हम क्या दान दे ही नहीं, नहीं। वो कहता है कि दान दो ऋषि कहते हैं कि दान दो लेकिन कैसे उपकार करो कैसे चैरिटी कैसे की जाए संसार में हम चैरिटी तो करना चाहते हैं फिर हम कैसे करें आपके बाएं हाथ में कांटा लग गया और दाहिने हाथ ने उस कांटे को निकाल लिया क्या दाहिने हाथ ने बाएं हाथ पर चैरिटी करी क्या दाहिने हाथ ने बाएं हाथ पर कोई उपकार किया कोई एहसान करा क्या दाहिने हाथ उसके लिए कीमत मांगेगा कि मुझे इतने पैसे दो तो मैंने तुम्हारा कांटा निकाला क्यों नहीं मांगेगा क्योंकि दाहिना दिव्य प्रेम का रिश्ता है इस प्रेम में उपकार भी नहीं है और अपकार भी नहीं है क्योंकि मेरे गाल पर मच्छर बैठा मैंने अगर मारा तो इस मारने से क्या मेरा गाल इस हाथ से नाराज हो जाएगा बिल्कुल नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि गाल भी उतना ही मेरा अपना है जितना हाथ और इस गाल में और इस हाथ के बीच में जो रिश्ता है वो दिव्य प्रेम का रिश्ता है ऐसा ही रिश्ता जब हमारा इस संसार से हो जाएगा हम सजा देने के लिए अगर जज हैं तो सजा भी देंगे अगर हम डॉक्टर हैं तो इलाज भी करेंगे अगर हम जल्लाद हैं तो फांसी की सजा भी देंगे वो हम सब करेंगे लेकिन इस कृत्योक्त हृदय तो में कहीं हमारे उपकार की या अपकार की भावना नहीं हम ना तो किसी पर कोई उपकार करेंगे ना किसी पर कोई अपकार करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि किस पर करें उपकार और कौन करे उपकार क्योंकि इस उपकार करने वाले और उपकार का फायदा प्राप्त करने वाले दोनों तो एक ही, ही। इस हाथ ने इस हाथ पर अगर कोई उपकार किया तो कैसा उपकार ये तो दिव्य प्रेम का रिश्ता है इस हाथ का और इस हाथ का दिव्य प्रेम का रिश्ता है दोनों के बीच में न कोई घृणा है ना कोई प्रतिस्पर्धा है न कोई वैमनस्य है न कोई सांसारिक प्रेम है कि रोजाना आके मिलने आता हो कि भैया क्या कर रहा है तू कैसा है जो सांसारिक प्रेम है वो भी भेदपूर्ण है लेकिन ये तो दिव्य प्रेम है जो आप कभी भी मौका आएगा तो आपको ध्यान ही नहीं आएगा सो भी सर आते दोनों हाथ में एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं लेकिन जब मिले तो निश्चित किसी दिव्य प्रयोजन से मिले आपके हाथ में कांटा लग गया उसने निकाल दिया यहाँ पर कोई उपकार नहीं कोई कीमत नहीं उसकी कल इसको काटा लगा था इसने निकाल लिया और ऐसे ही व्यवहार हमारा जब इस ब्रह्मांड में सबसे हो जाएगा किसी चिड़िया से भी किसी शहर से भी किसी देश से भी या पूरे ब्रह्मांड से जब हमारा ऐसा रिश्ता होता है तो ये डिवाइन लव कहलाता है दिव्य प्रेम कहलाता है और हम कौन बन जाते हैं मैसेंजर ऑफ डिवाइन लव जो दिव्य प्रेम के वाहक बन जाते हैं तो यही एक दिव्य प्रेम की सूचना ये देता है ईसा वास्ते में दम सरवाऊँ यंचितगत्यम जगत अब हम इसको समझते हैं जब कि क्या है जो पूर्ण है क्योंकि हम बार बार इस बात को समझने का प्रयास करेंगे तभी हमारे जेहन में ये आएगा क्योंकि जेहन में आना आसान इसलिए नहीं है ये कॉमन सेंस से समझ में आने वाली बात नहीं है अब हम आ कि जब भी कोई परिवर्तन होता है तो किसी के सापेक्ष होता है अब इस बात को थोड़ा सा अगर हम बहुत ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ पाएंगे जब भी कोई परिवर्तन होता है तो किसी चीज़ के सापेक्ष होता है मैंने बोला पास आ जाओ यानी मेरी तुलना में तुम दूर हो मेरे से मेरे नजदीक आ जाओ लेकिन उधर पीछे खड़ा व्यक्ति बोलेगा कि पास आ जाओ तो वो फिर मुझसे दूर चला जाएगा यानी पास आना किसी के सापेक्ष है जो स्थिर है मैं यहाँ बैठा हूँ और किसी को बोला वो इधर आइए इसका मतलब मेरी तुलना में मेरे करीब आ जाइए मेरे सापेक्ष मेरे करीब आ जाइए अगर आप आकाशवाणी हो कि करीब आ जाइए तो किस आप किसके करीब जाओगे आपको यही नहीं मालूम कि इधर करीब आना है इधर भी कोई करीब हो सकता है इधर भी कोई करीब हो सकता है आप करीब किसके करीब जाओगे लेकिन जब कोई एक स्थिर तत्व है जब बोलता है कि मेरे करीब आ जाइए तो आप उसके करीब चले जाओगे आप बोलेगे मुझसे दूर चले जाइए तो आप उधर जाओगे लेकिन हो सकता है पच्चीस दूसरे लोगों के नज़दीक पहुँच जाओगे आप लेकिन यहाँ पर कोई एक स्थिर तत्व के सापेक्ष ही इस बात का कोई मायना है इसी तरह मैं कहता हूं कि तुम तो बूढ़े हो गए लेकिन किसी कम उम्र की तुलना में आप बूढ़े हो और किसी और बूढ़े की तुलना में अभी युवा हो क्योंकि जितने भी विकार हैं ये सापेक्षिक है किसी की तुलना में लेकिन जब मैं कहता हूं कि मेरे को संसार परिवर्तित होते दिखता है मेरा अपना शरीर बचपन से जवान जवान से अधेड़ अधेड़ से वृद्ध होता दिखता है तो किसके सापेक्ष कौन है वो स्थिर तत्व जिसकी तुलना में मैं बड़ा हो रहा हूं बूढ़ा हो रहा हूं नष्ट हो रहा हूं किसके सापेक्ष ये परिवर्तन है इस परिवर्तन के बीच में एक अपरिवर्तनशील डंडा जरूरी है एक खंभा जरूरी है जो अपरिवर्तनशील है जिसके सापेक्ष संसार के परिवर्तन उसको दिखाई देते यही अपरिवर्तनशील तत्व का नाम ही आत्मा है उसी का नाम परमेश्वर है उसी का नाम चैतन्य है उसी को परशु कह सकते हो और वही हमारी खोज का विषय है वही हमारी समझ का लक्ष्य है कि जो इस परिवर्तनशील संसार के अंदर एक अपरिवर्तनशील है जिसके सापेक्ष संसार परिवर्तनशील है परिवर्तनशीलता अपने आप में कोई मायना नहीं रखता जैसे कि यहाँ आओ वहाँ कहना कोई मायना नहीं रखता मीनिंगस है हम कहते तो संसार बदलता जा रहा है दिन था रात हो गई ठंड थी गर्मी आ गई गर्मी थी बरसात आ गई पुराने दिन थे नए दिन आ गए पहले ऐसा था अच्छे दिन थे बुरे दिन आ गए इस तरीके से हाँ बंद कर दो उसको उल्टा रख दो आप तो कहा बुरे दिन थे अच्छे दिन आ ये किसके सापेक्ष जो कुछ हुआ उस चैतन्य के सापेक्ष जो एक स्थिर तत्व है उसके सापेक्ष सारी कैलकुलेशन है कि संसार बदल रहा है ऋतुएं बदल रही हैं दिन रात हो रहे हैं जितने संसार के सारे परिवर्तन हैं उसके सापेक्ष अन्यथा इन परिवर्तनों का आप देख भी नहीं सकते समझ भी नहीं सकते जैसे एक आकाशवाणी के इधर आ जाओ तो आप किधर जाओ क्योंकि आप किसी एक अपरिवर्तनशील स्थिर पॉइंट के सापेक्ष ही अपनी मूवमेंट कर सकता ये बात सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से अंशिन ने समझाई थी उन्होंने कहा था और उसी में सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था उसने दो सिद्धांत दिए थे जनरल रिलेटिविटी और यूनिवर यूनिवर्सल रिलेटिविटी दो तरह के स्पेसिफिक रिलेटिविटी पहले आई थी फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाद में आई थी ये दोनों सिद्धांत उन्होंने सापेक्षिकता उसमें बहुत अच्छे से समाया कि संसार में कोई एप्सॉलिट मूवमेंट नाम की कोई चीज़ कोई चीज़ आप अंतरिक्ष में जा रहे हो जिससे आप किसी चीज़ से तुलना नहीं कर सकते अब आप जा रहे हो आपको नहीं मालूम कि आपकी वाहन चल रहा है कि स्थिर है क्योंकि वहाँ पर आप किससे तुलना अपन सड़क पर जब चलते हैं तो पेड़ पीछे जा रहे हैं हमको मालूम हम आगे जा रहे हैं अंतरिक्ष में एक वाहन जा रहा है और आप उसमें बैठे हो आपको ये नहीं मालूम कि वाहन चल रहा है या स्थिर है या पीछे जा रहा है या ऊपर जा रहा है नीचे अब क्या होता है कि साइड में से एक दूसरा वाहन आता है और आपकी तुलना में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे निकल जाता है तो आपको लगता है शायद मैं खड़ा हूं और ये 70 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है या मेरी स्पीड 3000 किलोमीटर की और ये इसकी स्पीड इस तीन किलोमीटर की हम दोनों के बीच में एक रिश्ता है 70 किलोमीटर का लेकिन एब्सोलिटली वो भी नहीं चलता कि मेरी गति कितनी है एब्सोल्यूटली ये भी नहीं जानता क्योंकि जब तक हमको एक स्थिर बिंदु का पता नहीं हो जिसके सापेक्ष हम तुलना कर सकें तो हम ये नहीं कह सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं तो ब्रह्मांड के जो परिवर्तन हैं एक स्थिर तत्व के बिगड़ ये परिवर्तन में अनुभव में लिए भी नहीं जा सकते हमारी इंद्रियां भी उन परिवर्तनों को नहीं पकड़ सकती ये इंद्रिया इन परिवर्तनों को पकड़ती हैं दिन हो रहा है रात हो रही है अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं पास आ रहे हैं दूर जा रहे हैं बीच में बदल रहे हैं ये सारे परिवर्तन एक स्थिर तत्व के सापेक्ष ही हो सकते हैं अगर वो स्थिर तत्व नहीं है अंदर जो आने वाले समस्त ज्ञान को एनालाइज करता है तो फिर हम उस परिवर्तन को पकड़ नहीं ये एक बहुत गूढ़ रहस्य की बात है जिस चीज को अगर हमको समझ में आए तो उपनिषद बहुत अच्छे समझ में आएगी हम उस स्थिर तत्व की बात कर रहे हैं जो हमारे समझ का मूल विषय है तो ये वाषा जितना भी बार पढ़े कम है इसके आगे उन साधकों के लिए जो इस गुड़ बात को अभी नहीं समझ सकते जो रजोगुणी साधक जो संसार में लिप्त हैं काम करते हैं और उसके अभी उनकी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं है कि जो ये ईसा वासन निदम सर्वम समझ सके, उनके लिए वो कहते हैं कि कुरवन्य है कर्माणी जिजिवी छे छतम समान एवं तो नान अस्ति न तो ना कर्म लिपत्य न वो कहते हैं कि कुरवन्य है कर्माणी कर्म करते हुए ही कर्म किसके सापेक्ष अकर्मण्यता के सापेक्ष कह रहे हैं। रजोगुणी व्यक्ति परिश्रमशील होता है कठोर श्रम करता है उसके लिए कह रहे हैं कि कुर्वण्य है कर्माणी जिजिविषा क्षतम समा यानी एक सौ बरस जीने की तमन्ना करो क्षतम समा यानी सौ बरस तक जीने की तमन्ना करो इच्छा करो जिजीविषा का मतलब था जीने की इच्छा जीने की तमन्ना जिजी कहते हैं जिसे तो शतम समा की जिजी करो सौ साल तक जीने की इच्छा करो लेकिन कैसे कर्म करते हुए कैसे कर्म करते हुए ऋषि कहते हैं कि यहां पर इशारा है आपको कि निष्काम कर्म करते हुए आप जो काम कर रहे हो उस कर्म को समर्पित करते हुए क्योंकि मेरा काम नहीं इट इज नॉट माई जॉब आखिर मैं पूजा को भी समर्पित कर देते हैं जब हम कोई सारा अनुष्ठान करते हैं, उसको भी अंत में शिवार्पण मतु कह देते हैं उस तरह से समस्त कर्मों को उस एक चैतन्य को समर्पित करते हुए हम सौ साल तक जीने की इच्छा करें एवं तोई नान अस्ति, न ना कर्म लेते नरे अब इसके सिवा कोई दूसरा तरीका ना है एवं तोई तुम्हारे लिए अब तुम्हारे लिए नान्य थे तो अस्ति। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं न कर्म लिप्त न रहे जिसमें तुमको लिप्तता नहीं आएगी अब इसको थोड़ी सी व्याख्या से अपन ठीक से समझ आगे एक बात कि जब हम निष्काम रूप से अपना काम कर रहे हैं अब हमको इतनी बात समझ में नहीं आती ज्ञान मार्ग की कि भैया सब कुछ पत्थर भी शिव है और चोर डाकू चक्के भी शिव हैं और हमारे घर में जो कुछ हम आसपास वातावरण में देख रहे हैं उन शिवता के सिवा कुछ भी नहीं और न किसी में कम शिवता न किसी में ज़्यादा शिवता है सब बराबर से हैं और एक परमेश्वर का स्थिर तत्व है जिसके सापेक्ष संसार परिवर्तनशील है और वो स्वयं अपरिवर्तनशील है क्योंकि परिवर्तन को नापने के लिए एक अपरिवर्तनशील रेफरेंस पॉइंट जरूरी है उस बिना रेफरेंस पॉइंट के संसार के परिवर्तन को पकड़ा नहीं जा सकता एक आपको एक अस्त, एक स्थिर बिंदु जरूरी है जिसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं अगर वो ना हो तो हम संसार में होने वाले परिवर्तनों को देख ही नहीं सकते समझ नहीं सकते हमारे सापेक्षी परिवर्तन होते हैं और हमारा वास्तविक स्वरूप है वही चेतना इसलिए वो बात जब नहीं समझ में आ सकती इतनी तो वो कहते हैं कि कर्म करो अब तुम वहां पर ज्ञान मार अभी अगर आप योग्य नहीं हो तो कर्म करो कुरवन नेह कर्माणी और सौ साल तक जीने की इच्छा करो क्यों क्योंकि जब आप बिना स्वार्थ के कर्म करोगे आप कर्म करना ही हमारे पास बचा है दूसरी बात कर्म करे भी कर आप क्षणभर भी रह तो सकते नहीं तो उन कर्मों को निष्काम भाव से करो कुरव्य है कर्माणी और उस निष्काम भाव से कर्म करते करते सौ साल तक जीने की इच्छा करो क्यों सौ साल जीने की इच्छा ऋषि कहता है ये एक प्रश्न कई बार लोग कहते हैं जब कर्म ही कर्म करना है तो फिर सौसाल जी के करेंगे भी क्या लेकिन यहां पर उनकी दूरदृष्टि बड़ी गहन है वो कहते हैं कि जब आप निष्काम भाव से कर्म करोगे तो निश्चित आपको परिपक्व उम्र के अंदर ज्ञान मार्ग की योग्यता प्राप्त हो जाएगी अगर आप उसके पहले शरीर छोड़ दिया आपने तो शायद आपका मानव जीवन निरथक चला जाएगा लेकिन आप निष्काम भाव से कर्म करो जैसे एक पोस्टमैन की तरह काम करो कि भैया मेरे डाक दे दी अब उस डाक के अंदर क्या लिखा है क्या चिट्ठी है बिल है या कोई वारंट है कि नोटिस है मेरे को क्या लेना देना मैं तो डिलीवर करके आ गया और मुस्कराते हुए गया अपना काम करके आ गया ऐसे ही अगर हम संसार में समस्त कर्मों को उस भाव से करें कि माई मास्टर्स जॉब यानी मेरे मालिक का काम है मुझे करना है जो मुझे दिया गया वो करना है जैसे नौकर को मैंने बोला ये कर दो उसने कर दिया तो ये उसका खुद का काम नहीं है फिर भी उसने कर दिया उसमें वो लिप्त नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ लिप्त क्योंकि उसको उससे कोई सरोकार नहीं है इसी तरह अगर मैं कोई काम करूं संसार में मेरे को कोई सरोकार नहीं है तो मैं फिर लिप्त नहीं होता उसके अंदर तो वही कहते कि न कर्म लिप रहते न रहे उस स्थिति में मनुष्य को कर्म लिप्त नहीं करते जिस स्थिति में हम कर्मों को करें चले जाए लेकिन सौ तक जीने की तमन्ना जरूर करें क्योंकि लंबी उम्र होगी तो किसी दिन कर्म निष्काम कर्म करते करते ज्ञान मार्ग की योग्यता प्राप्त हो जाए लेकिन ऋषि इसके आगे कहते हैं यार आपको निष्काम कर्म करने की भी योग्यता नहीं है इसलिए उन्होंने स्पेसिफाई इस नहीं करा है कर्म को अगर मान लो आपको कर्म में निष्काम कर्म की योग्यता नहीं है तो ठीक है पहले सकाम कर्म करो यज्ञ करो संसार के लिए कुछ मांगो जो कुछ तुमको चाहिए और वो वैदिक कर्म करते करते हृदय के अंदर एक दिन आएगा कि यार सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो क्योंकि हर कर्म के आदमी हम कहते हैं शिव अर्पण वास्तु इदम न ममक ये मेरा नहीं है मैंने परमेश्वर को समर्पित कर दिया तो हर कर्म कर्म समर्पित करते करते करते हृदय में एक दिन वो भावना आएगी पच्चीस साल आपने अगर करा कर्मकांड तो उसके बाद में एक दिन ये भावना आ जाएगी कि अब मैं सब कुछ करूँगा परमेश्वर के नौकर की तरह कि जो कुछ कहा है मेरे को करना है बस ये संसार में जो ड्यूटी थी वो मेरे को करनी है उसके अलावा मेरी कोई अपनी व्यक्तिगत मांग नहीं है और उसके बदले में मेरे को भोजन कपड़ा मकान और एक मानव शरीर तो दिया है उसने वो मेरा पर्याप्त है जैसे हम किसी वर्कर को कुछ देते हैं उसके बदले वो काम करता है इसी तरीके से संसार में वो अपना काम करता है इस भावना से कि मैं तो यहाँ का सेवक हूँ इस दास भाव से सेवा भाव से जब काम करता है तो फिर उसको ज्ञान मार्ग की योग्यता प्राप्त हो जाती है इसे तीन स्टेज है सकाम कर्म निष्काम कर्म और ज्ञान मार्ग तो यहां पर सकाम और निष्काम दोनों कर्मों के बारे में कहा गया कि अगर आप योग्य नहीं हो तो निष्कर्म मत हो जाना यहां वर्जना क्या है वर्जित क्या है आलस्य प्रमाद जो तमोगुणी है वो अगले श्लोक में पढ़ेंगे कि यहां पर रजोगुणी साधक के लिए है कि जो आप काम कर सकते हो तो पहले आप चाहो आपकी योग्यता के अनुकूल सकाम कर्म करो कर्मकांड करो उसके बाद में निष्काम कर्म करो और उसके बाद में ज्ञान मार्ग की योग्यता हासिल करो यह ठीक वैसा है जैसे हमने शिवसूत्र में पढ़ा था कि सबसे पहले सर्वोच्च दिखा दिया उसके बाद में उससे अधम फिर उसके बाद में सबसे, यहां पर वो सबसे पहले निष्काम कर्म उसके बाद में सबसे पहले तो ज्ञान निष्काम कर्म और सकाम कर्म अगर सकाम कर्म की योग्यता है तो सकाम कर्म करो लेकिन अकर्मण्यता वो आपको तमोगुणी स्थिति में ले जाती है तो उसको हम अगली बार पढ़ेंगे क्योंकि तो आज का समय समाप्त हो रहा है तो हमने ये आज पढ़ा कि तो आरंभिक प्रार्थना उसके बाद में शांति पाठ उसके बाद में जो ईशावासी के दो सूत्र समझे आज तो इसके बाद में हमारा अगला कार्यक्रम अगले गुरुवार को आज से आठ दिन बाद तब तक के लिए